स्थित हुआ जाता है इसमें कहते हैं प्रतिष्ठा इसमें स्थित है आधार में इसमें स्थित हुआ जाता है इस आधार में स्थित हुआ जाता है प्रतिष्ठा तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा में ही ब्रह्म का आधार नहीं ऐसा समझिएगा भूतले घटा ऐसा कहते हैं घर के भूतल में सिर्फ समझते हैं चुछु चुछु तो है, तो होता है? तो अपने में में भी रहता है? अपने ना? तो ताजा सम्बंध से घटका आधार घट हो गया आधार हो गया कपड़ा सम्बन्ध तो ध्यान देना पहले जब छेद क्षेत्र का विवेचन आया था वहाँ पर तो बताया था क्षेत्र और का का संयोग क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग नहीं हो सकता संयोग होता का है घटते है उसका जो है क्षेत्र के साथ संयोग किया है तो, तो नहीं हो सकता है समु नहीं हो सकता है ऐसा बताएगा अच्छा सब का आधार परमात्मा है परमात्मा का आधार तो कोई नहीं होगा तो का आश्रय कोई हो सकता है तो धन श्रेणी अपना आश्रय में होना सबका आश्रय है तो इसलिए कहा उसका मतलब है अन्य कोई आश्रय नहीं है वो अपना आश्रय है ये कई योगियां थे ना ये बताया था क्योंकि अमृत का भी स्वभाव वाले परमात्मा का प्रतिष्ठा प्रत्येक आत्मा है के द्वारा प्रत्येक आत्मा का परमात्मा रूप है, जो परमात्मा का आधार है उसका परमात्मा रूप से निश्चय किया जाता है वो जो बना रहा है आगे चले के हैं और और हो जाते हैं। निच्ञे निच्ञे आ, मिफ्र हो के वाले जैसे इसलिए कहते हैं ना कैसे है नित्र और अभी में कम रहने वाला कम तो अपने अभिप्राय से ही हो पाएगा दूसरे नहीं है निकाइल ऐसे होते हैं इसलिए कि अपने, मित्राय से मित्राय अपने, से। अपने लोग सैलाज तो कर अपने देखेंगे अमिद ये आचार्य कर सकता भक्त का अनुग्रह आदि योजना है यहाँ प्रवर्त है वहाँ से कर दिया करना और है जिस ईश्वरी शक्ति के द्वारा जिस ईस्त्री शक्ति के द्वारा भक्तों पर अनुग्रह आदि करना रूप योजन के लिए भक्तों पर अनुग्रह आदि के लेना दुःख निकले भक्ता अनुग्रह वादी से क्या लेना और जिसकी सूर्य शक्ति के द्वारा भक्तों का अनुग्रह के लिए प्रयोजन क्या है अनुग्रह करना जिस शक्ति के द्वारा भक्त अनुग्रह आदि रूप प्रयोजन के लिए ब्रह्म की होती है ब्रह्म के बाद ब्रम की शुरू होती है किस प्रयोजन के लिए भक्त अनुग्रह आदि रूप योजन के लिए और किसके द्वारा ईश्वरी शक्ति के द्वारा और जिस ईश्वरी शक्ति के द्वारा भक्त रूपन के है वह शक्ति रूप ब्रह्म में है ब्रम शक्ति रूप ब्रह्म में है तो क्या इसका क्या मतलब हुआ की ध्यान देना ये ईश्वरी शक्ति के द्वारा है ना नीश्वरी शक्ति माननी पड़ेगी ब्रह्म में, ब्रह्म माननी पड़ेगी न उसके द्वारा प्रवृत्ति होती है तो वह शक्ति रूप ब्रह्म में ही हूँ तो वो शक्ति किसमें ब्रह्म में वो शक्ति कहते हैं किसमें है ब्रम्ह में तो फिर यह होगा कि ब्रह्म में रहने वाली शक्ति है ब्रह्म रहने वाली ब्रह्म में नहीं कोई सोचते ऐसा भगवान का विचार नहीं तो उस कंका निवारण के लिए कहते हैं शक्ति मतो अन्य अथवा क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद है ये बताने में शक्ति और शक्तिमान का, का अभेद है द्वारा इसके अभिप्राय है ना ये अभिप्राय बताते है और शक्ति के द्वारा भक्त का अनुग्रह आदि रूप प्रयोजन के लिए ब्रह्म की प्रवृत्ति होती है वह शक्ति रूप ब्रमी है वह शक्ति रूप ब्रम नहीं हूँ यह बात सबकी ठीक है तो यदि कोई सोचा कि पहले तो ब्रह्म रहने वाली शक्ति में भी है शक्ति भगवान है इसका मतलब ब्रह्म में रहने वाली शक्ति भगवान है तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा तो उसका क्या उत्तर है क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का अभियान गया शक्ति और शक्तिमान का तो शक्तिमान भी वही है शक्ति भी वही है ठीक है हाँ ये अभिप्राय है वाक्य का कहते हैं कौन ये जो पूरा इस वास्तव यहाँ से लेकर के जो कहा गया है वो पूरा अभिप्राय है शक्ति शक्ति में तो अन्य अभिप्राय नहीं बल्कि पूरा जो कहा गया, गया ज्ञान नहीं, नहीं नहीं नहीं ये स्वरूप शक्ति है नहीं है, है? यहाँ पर माया शक्ति भी ज्ञान प्रक्रिया भी नहीं लेना है और माया शक्ति अभ्यक्त भी नहीं लेना है स्वरूप शक्ति को भी लेना है कि का शुरू है है, है, है, है, है, और जो जो जड़ माया है, माया माया नहीं हो सकती तो माया नहीं हो सकती होता, वाक्य होने के कारण ब्रम ब्रह्म शब्द का वाक्य ध्यान देना वाक्य और लक्ष्य जानते हैं सत्यवृष्टि से जिसका बोल होता है उसको क्या कहते हैं सत्य वाक्य कहा जाता है सत्यवृष्टि से जिसका बोल होता है उसको क्या कहते हैं सत्य या वाच्य शब्द की अभिनावृत्ती से शक्ति वृक्ष सत्य का बोध होता है उसका कहते हैं सत्य कहते हैं तो ब्रह्मी शब्द का वाक्या क्या है के क्या है सभी सभी के सविचर सविचरित ब्रम्ह क्या होता है और ब्रह्म शब्द का लक्ष्य क्या है उसका लक्ष्य उसका वाक्य है सविशेष वाक्य क्या है सभीशेष मतलब जो मायावचि चेतन है ना माया उपाधि वाला चेतन ईश्वर है ना तो वो कैसा है कभी माया उपाधि वाला क्ले माया विशेष क्या है वो कभी तो वो क्या है उसका वाक्य है और जो निर्विशेष शुद्ध बुद्ध मुक्त है माया उपाधि जो निर्विशेष रूप है वो सुबह लक्ष्य है तो जितने शब्द हो चाहे ब्रह्म शब्द है ईश्वर शब्द हो शब्द हो कोई भी भगवत वाक शब्द है सभी प्रतिवृत्ति से गोल कराते हैं लक्षणा व्यक्ति से निर्विश का बोल हैं तो अब ये जो है ना कि ब्रह्मणा उसकी ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ तो इसका ये बताना चाहते हैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ तो ब्रह्म को लेना है उसका वाद किया सविशेष ब्रह्म में और उसकी प्रतिष्ठा में हूँ तो हमसे क्या लेना है निर्विशेष क्या लेना है सविशेष का आधार है निर्विशेष सविशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा में निर्विशेश सविशेष का आधार में क्या हूँ निर्विशेष ब्रह्म का आधार है माया उपाधि को लेकर अथवा को बताते अथवा ब्रह्म शब्द का वास्तव जो सविशेष जो अथवा ब्रह्म शब्द का वाक्य होने के कारण सविशेष को लेना है किसको लेना है ब्रह्म शब्द का वाक्य होने के कारण इस श्लोक में आए हुए ब्रह्म शब्द से सविशेष ब्रह्म को लेना है वाक्य होने का इसमें संकल्प संकल्प का उस सविशेष ब्रह्म का मैं निर्विशेष ब्रह्म ही आश्रह मैं निर्विशेष लगा ये निर्विशेषता आहम तिर प्रतिष्ठा के निर्विशेष में आश्रय हुए प्रतिष्ठा कर आश्रय अन्य नग अन्य आश्रय नहीं है तो किन विशेषक विशेषणों से युक्त है सविकल्पक ब्रम्भ का आश्रय आप मृत्यु रूप धर्म से मृत्यु तो तो रहित और है जय रह विकार से रहित मृत्यु रूप धर्म से रहित तथा अन्य विकारों से रही के स्रम्म विशेष है ना कर नापर विकल्प से विशेष और बताते हैं और किन विशेषणों से विशेषको बताते हैं जो विशेष आएगा सब में तो ट्रांसपोर्टक है पहले तो इन शब्दों का व्याख्यान आ चुका है ना तो अखबार से जो अन्य अतिथिया है ना करने। तो उसके कारण सुना बताया जा रहा है शास्त्र है यहाँ पर निश्चित शास्व क्या निश्चय और धर्म आया है ना श्लोक में धर्मस्थ धर्म से कार्य ज्ञान निष्ठा लक्षण की ज्ञान निष्ठारूप धर्म ज्ञान निष्ठारूप धर्म और श्लोक में सुखद भी आया है ना तो यहाँ पर सुखस्त और कैसा सुख आया है अलतांत है ना सुखद से अलता शिक्षक तो यहाँ पर सुखस्त से पैसा सुख लेना सुखद से किस जन्म सुख से ज्ञान निष्ठारूप धर्म से जन्म सुख ज्ञान निष्ठारूप धर्म से जन सुख और क्या अवस्थ भावी अवश्य होने वाला पंक्ति लगायेंगे तथा शाश्वत नित्य शाश्वत कर्त क्या नित्य ज्ञान निष्ठारूप धर्म का नित्य ज्ञान निष्ठारूप धर्म का तथा एकांत अवश्यम भावी तथा हैं नित्य ज्ञान ज्ञान निष्ठारूप धर्म का तथा उस धर्म से जन्म में तथा उस ज्ञान निष्ठा से जन्म अव्य विचारी शुभ का आश्रय में विचारी सुख का आश्रय यानी वो ज्ञान निष्ठा से अलग होगा तो क्या तो है और ये क्या है प्रया हरिद्वार में रहने वालों को जोड़ लो आप नहीं वो तो उसका संबंध तो दोनों अर्थों के साथ है है ना ऐसा ऐसा जो है ना कारण से होता है तो उसका सम्बन्ध दोनों अर्थों के साथ है ना दोनों अर्थ में उसको बता देगा चलिए पंचदसोव घाया है अब पंचदसाया गया यशमान क्यों की तो क्योंकि मद रीनम कर्म नाम कर्मघनम धन देगा यशमा क्यों की कर्म नाम कर्म फलम मद रीनम कर्मियों के कर्म का फल मेरे अ नाम का ने का क्योंकि कर्मयोगियों के कर्मयोगियों का सर्वफल मेरे अधिनणाम कर्म फलम मदीनम क्योंकि कर्म करने वालों का सर्वफल मेरे अधी में क्या ज्ञान नाम ज्ञान फलम मद क्या है ना और ज्ञानियों के ज्ञान का फल मेरे अधी में ज्ञान का फल क्या है मोक्ष और ज्ञानियों के ज्ञान का फल मेरे अधी में तो ज्ञान का फल करने वाले कौन भगवान ही है ज्ञान का फल मोक्ष देने वाले स्वयं भगवान है ज्ञान लेकर जैसे की पूर्वी मानसा में तुम्हारी भक्ति के अनुयायी ये ईश्वर को नहीं मानते हैं किसको मानते हैं अपने को क्योंकि तो कर्म करने की आज्ञा देते हैं तो कर्म से क्या होगा अदृश्य होगा अपूर्व होगा वो अपूर्व होगा फल तो फिर लेगा कर्म करने से अपूर्व उत्पन्न होगा अपूर्वी फल देगा तो वेदांति क्या कहते हैं तो जो अपुर है जड़म फल देने में समर्थ नहीं है किस कर्म का कैसा फल है किस कर्म का कौन उसको होगा उसको प्रदान नहीं कर सकता है कि किसको मानना चाहिए सिंपल फर्म ईश्वर को मानना मान चाहिए है ना वही फल प्रदाता है तो ध्यान देना ज्ञान जो होता है ना ज्ञान क्या है की ब्रह्मा कार्य ही तो ज्ञान है जो कहते हैं ना कि ये के ज्ञाना अपना मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं होती है जिस्यान लेना। जिस्यान लेना तुरुण ज्यान तुरुण ज्यान तो यहाँ ज्ञान ज्ञान लेना ज्ञान लेना ही है ना जो ब्रह्मा का उसके बिना मोक्ष नहीं होता है ज्ञान का फल भी भगवान कहते हैं मेरे अधीन है लोग तो सामान्य रूप से यही समझते हैं अधीन है ज्ञानी और ज्ञान भाई किसी के अधीन और जो तो भी वी वजह है वो भी लिखते है ना एक हमको के लिए एक बात बताई और मैं आपको पसंद देता हूँ रामचंद्र परम से कलकत्ता में रखे थे आपने खूब सुना वो और उन्होंने उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया बहुत बड़े हिस्से और एक एक नादा जनहिया थे तो तो समाधि को चालीस वर्ष में उन्होंने ये बताया उनको की इसके बाद भी जब छोटा करीब समझा रहे थे तो उनकी आराध आराध्या देवी आ जाती थी उसको विशेष में मन चला जाता था मेरे विशेष में नहीं हो पाता था तो उन्होंने अपने गुरु को बताया टोटापुरी तो को टोटापुरी तो ने कहा संकल्प के उत्तर दिलाता है ठीक है उन्होंने बताया था संकल्प देवी को ये बात नहीं समाप्त हो गई मतलब को विशेष के उत्तर में विशेष किया जाए पर और जो हमने और भी सुना है उसको बताया देता हूँ ये ये भी रांस ना अपनी साधना सोचते को बहुत साक्षात्कार कर दिया अभी भी बुरा लगा जैसे मेरे प्राण मेरे मेरे तो भुण भुण भुण दीज़ दीज़ कान बड़े भाव से जाते थे राम से उत्तर थे कहा क्या जो है तो रोटियाँ थोकता रहता है थोड़े वो बोले भाई मैं तो नहीं पहुँचा बना कर दिया उन्होंने तो तो लगती थी ये अच्छा नहीं है ज्ञानी होगी वादे थे एक बार क्या हुआ की वो कष्ट लग गए बहुत ज्यादा आर्थिकार रोग हो गया रिसेंटली हो गई टूटा कुरी को तो इन्होंने सोचा की आप लेना चाहिए इतना शान नहीं होता कड़ी कड़ी में क्या हो जाएगा तो वो अपना रात्रि में वो दह याद करने के लिए गंगा वहाँ गंगा के लगभग एक किलोमीटर की रहते थे रात्रि तो में वो मरने के लिए जा रहे हैं और तो जाते हैं ना और वहाँ बहुत गहरी गंगा जी है बहुत ग्रही है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और वो गंगा जी कितनी चली जा है जिसने कहा अब वो चलते चलते चलते बीमार भरे करते और उस पास नहीं जाते गंगा जी फटने के लिए वो नहीं पता तो नहीं हमारी बात में भी नहीं क्या तो वो लिखा है मानने फिर मेरा क्या होता है मेरा क्या करता है मान्य फिर तो शोतापुजी बोले अभी तो समझते हैं ज्ञान होने का तो कुछ रहता ही नहीं है तो में में, तो में होती होती नहीं तो है, देखने, समाप्त हो गए। तो गया है क्या संसार को चलाने वाला ईश्वर बताइए ज्ञान होने पर क्या अच्छा तो हो जाती है ईश्वर नहीं रहता है ये महामुरखों को कहना है क्या यही बात है या तो अभी तक किसी रूप नहीं हुआ तो तुम पद के अर्थ की एकता को किसी ने नहीं समझा आज तक या तो ऐसा मान लो किसी को बोझ हुआ नहीं और यदि किसी को निर्देश गुरु परम्परा में कोई भी ज्ञान हुआ ऐसा पूर्णी ने बताया कि कर्मियों का कर फल देने वाला जो है वही ज्ञानियों की वही ज्ञानियों के प्यारी का फल भोज लेता है और जीवन मुक्ति जब होती है तो जीवन मुक्ति काल में भी क्या तो है भोगना पड़ता है नहीं भोगना पड़ता देने वाला है कहाँ हो सब टोटापुरी तो में आए कहाँ पर तो सिर्फ कभी रामचंद्र मजदूर और टोटापुरी की समाधि जगन्नाथपुरी में है पूरी से काफी हट करके न्यूनतम स्थान के समाधि है मैं वहाँ गया हूँ दर्शन की यहाँ वहाँ की माल लोग हुए हैं तो बाद में फूल ही चले गए और उसके से चिंताएँ तो वही शंकराचार भगवान कहते हैं जी ज्ञानियों को ज्ञान का फल भी ले रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है या तो ज्ञान नहीं लोगों को कुछ नहीं होता है भगवान से ही करते हैं उसमे है ना दोनों है ये जगत व्यापार वर्जन जगत व्यापार वर्जन जो सूत्र है क्या मुक्त की ईश्वर के साथ समानता होती है क्या तो वहाँ ये बताया गया है जगत व्यापार वर्ग जो मुक्त है वो जगत का व्यापार जगत की करता आसार नो मुक्त हो गया उसका बंधन से नहीं हो गया, गया। इसमें तो कोई बंधे नहीं है लेकिन वो जो इस वस वस रहा था तो ईश्वर का आसार है भरना अभी ईश्वर ऐसा करने को भी अग्निगा गब्बर का क्या कहा था उसका नित्य ज्ञान माना है ना उसका उसका नित्य ज्ञान होगी उसका उसका नित्य ज्ञान होगी ज्ञान ज्ञानी योग है मेरी जमीन में ये ना ना? ना ना ना ना? ना बताए ये ये है है से तो लेकिन ऐसा है ना वहाँ पर ऐसा सच समान भी व्यक्ति वाले कदों का एक साथ में करना चाहिए समझ गए तो अहम उसमें एक जो है ये बाकी सभी का रहना तो उनका एक साथ अन्वय करने के लिए वास्तव को बताता है है ना भी का ने ने, का होता है क्यूँकी कर्मियों काम फल मेरे अधिन है और ज्ञानियों का ज्ञान फल मदम के साथ ज्ञान ज्ञान मध्यम तो इसका ोग नाम केवल से जो भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करते हैं जो भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करते हैं भक्ति तो योग के द्वारा मेरी आराधना करते हैं मत मेरे अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति के क्रम से वे मेरे अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति के क्रम से गुणातीत होकर के मुक्त करते हैं ज्ञान का मतलब का राखना कैसा ज्ञान रहना चाहिए ये मेरे अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति के क्रम ऐसी गुणातीत होकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं गुणातीत होकर मोक्ष कर प्राप्त करते हैं इसका मतलब है जीवन मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं। है तो ये भाष्यकार सब कुछ उनके अधीन है ज्ञान का फल भी उनके अधीन है, है। ना इसलिए सब मैं सबको काम है यहाँ पूर्ण विरा मना लीजिए आत्मना तत्व एवं समझा बीजानता आत्मा, की, आत्मा के तत्व को आत्मा के तत्व को समय जान कर ही आत्मना तत्व का योग आत्मा के तत्व को समय जान कर ही समय ज्ञान कर ही ये ज्ञान है ज्ञान होगी, आत्मा के तत्व को सम्यक जान कर ही ज्ञान योगी के द्वारा गुणाटी होकर के मुक्त को प्राप्त करते हैं तो आत्मा के तत्व को सम्यक जानकर ही समय जान कर ज्ञान रोध के द्वारा जो मैं कह रहा हूँ तो संयक ज्ञान कर ही अपरोक्ष ज्ञान तो कैसा ज्ञान परोक्ष ज्ञान ये आत्मा के तत्व को समय जानकर ही ज्ञान के द्वारा अर्थित ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा के तत्व को समय जानने वाला ही समय जानने वाले ही समय ज्ञान के ही ज्ञान के द्वारा गुणा होकर के वो प्राप्त करते हैं उनके, है? उनके है? कर विषय में क्या बोलेगा अचा कर उनके बारे में क्या कहना हम अपने अवश्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं इस कारण से भगवान ने अर्जुन के द्वारा न पूछने पड़ती हाँ, इस कारण अर्जुन के द्वारा न पूछने पर भी भगवान ने सुनने इस कारण अर्जुन के द्वारा न पूछने पर भी आत्मा के की इच्छा वाले भगवान बोले इस बना कर इस कारण अर्जुन के द्वारा न पूछने पर भी आत्मा के तत्व को कहने की इच्छा वाले भगवान बोले क्या बोले पूर्व इत्यादि वतन तो सावल सावर तो तो रावत तो को वाक्य अलंकार की कल्पना से संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं कल्पना से संसार के स्वरूप का वर्णन वृक्ष रूपक रूपक का छोटा उपमान जिसमान है जिसके द्वारा उपमा दिया चंद्रवत मुखम कहें ना मुख्य उपमान जब चंद्र से ली है, तो वहाँ उपमान कौन होगा चंद चंद उपमान हो जाएगा या भूप हो जाएगा तो यहाँ पर संसार की उपमा दी गई है वृक्ष के तो वृक्ष क्या हो गया उपमान या भूपत उपमान या तो संसार की इसका निरूपण किया दिया है संसार की उपमा दी गई है वृक्ष के तो वृक्ष रूप वैराग्य के कारण बैराग्य हेतु है ना कि बैराग्य का हेतु होने से संसदीय प्रशन है बैराग्य का हेतु होने से बैराग्य का हेतु होने से वृक्ष रूपक की कल्पना के को जा जा जा द्वारा संसार के स्वरूप का वर्णन किया जा जाता है बैराग्य का हेतु होने से वृक्ष रूपक की कल्पना के द्वारा संसार के स्वरूप वर्णन किया जाता है किसका वर्णन संसार के स्वरूप वर्णन और ये बैराग्य का हेतु किस प्रकार की कल्पना से संसार के स्वरूप का वर्णन बैराग है बैराग का हेतु वर्णन किसका वर्णन संसार के स्वरूप वर्णन कैसे का होने से से से संसार संसार संसार है क्योंकि क्योंकि राग की राग रहित मनुष्य को क्यूँकी संसार से राग रहित मनुष्य का भ्रम में अधिकार है क्यूँकी संसार से राग रहित मनुष्य का भगवत तत्व ज्ञान में अधिकार है सुना? अन्य अन्य सुना का अधिकार नहीं है जिसको वैराग्य होगा उसे क्या कहेंगे को तो क्या में? तो कमकार मनुष्य का अधिकार है अन्य का भगवत तत्व ज्ञान में अधिकार नहीं है ऊर्मूल अदा साख अस्व प्रभु ऊर्मूल अधम अस्व प्रभु पर्णा यहां येदेद ध्यान ऊर्घमूल ऊर्मूल मूल यहाँ पर उर्द कहा है कि परमात्मा को ईश्वर को ईश्वर उसका मूल है ईश्वर ईश्वर तो उसका मूल है पूर्व मूल वाला अधम नीचे की ओर शाखाओं वाला उर्ध मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखाओं वाला असम है ना नीचे की ओर शाखा वाले यहाँ स्वस्थ है ना अस्वस्थ कर भाष्यकाल में किया है कल तक भी न रहने वाले ठिकाना संसार कल तक है तो कल तक भी न रहने वाली कल तक भी न रहने वाले इस संसार वृक्ष को कर है कि कल तक भी न रहने वाले संसार विश्व को या संसार वृक्ष अर्थ कर लेना ऊपर वाले नीचे की लोग संसार रूप वृक्ष को क्या कहते हैं अवै देते हैं कि है से अव्यशे वाला सदा कैसे सदा रहता है वो बताएंगे इसकी परंपरा, जन्म मृत्यु की परंपरा से रहती है इसको अव्य देते हैं अज्ञान से क्या है नहीं होता समझी लगेगी ऊपर की ओर में ऊंट उद वाले तथा आधा शाखा वाले संसार में वृक्ष को अग्नि कहा जाता है छंड थिंग कर वेद। वेद पत्ते है ध्यान देंगे की पत्तों से क्या होता है जब पत्ते हरे भरे रहते हैं ना तो पेड़ खुद अच्छा बना रहता है तो यहाँ पर पत्ते क्या हैं यहाँ पर वेद हुए वेद के पत्ते हैं तो जो है ना वेद में जैसा विधान किया गया है वैसा जो है विधान चलता रहे तो संसार बना रहता है संसार और में बेग्र कर्म करे तो भी कुछ नहीं है, है अब ध्यान देना अब यदि वृक्ष को काटना है तो क्या चले पत्ते हटाने पड़ते हैं पत्ते हटाने पड़ेंगे, कभी तो का छेदन होगा तो यहाँ पत्ते हटाने का मतलब क्या है की जो बेगो में जो भिन्न भिन्न प्रकार के फल के लिए जो फर्म कहे गए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा उनको संसार जीत ये यश है वेद जित संसार रूप वृक्ष के पत्ते हैं वेद जित संसार रूप वृक्ष के पतते हैं या सौ वेद जो उसके संसार रूप वृक्ष को जानता है वह वेदांत लिखता है में है वह वेदांत को जानने वाला है वेदांत भी वेदों का एक भाग है न इसलिए है ना वो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में ब्रह्म उम्र ब्रह्म को कहा जाता है उर्ध किसे कहा जाता है ब्रह्म को कहा जाता है उर्द ब्रह्म को क्यों कहा जाता है तो ध्यान काल का सूक्ष्म काल की अपेक्षा भी सूक्ष्म होगी काल की अपेक्षा भी देखो जितने दृश्य पदार्थ है इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म काल है क्योंकि इन सभी पदार्थों में दृढ़ता होती रहती है विकास परिणाम होते रहते हैं और काल सूर्य उप नहीं रहता है ना और काल की अपेक्षा होने से और निगत कारण होने से निगत का कारण होने से नित्य होने से तथा सबसे महान होने से सबसे बड़ा होने से अव्यक्त माया शक्ति मत ब्रह्म पूर्व उच्च से माया रूप शक्ति ब्रह्म पूर्व माना अव्य कौन है माया शक्ति अव्यक्त कौन है जो प्रकृति है ना दुर्गुणात्मिक तो उसको तो क्या कहते हैं अव्यक्तियों माया शक्ति है अव्यक्त माया शक्ति वाला या अव्यक्त माया शक्ति वाला बंधु कहा जाता है ऊ जो कहा जाता है इसमें पहला है इसमें क्या है काल की अपेक्षा सूक्ष्मी काल की अपेक्षा सूक्ष्म मतलब काल के भी अधिक सूक्ष्म जो है उससे क्या कह और जगत का कारण होने से जो कारण है उसे क्या कहेंगे उर्दू और जो नित्य होगा उसे क्या कहेंगे उर्दू और सबसे महान है उसे क्या कहेंगे उर्दू सूक्ष्म होने के कारण कारण होने से सबसे महान होने से, से, से, से अद्यस्त माया शक्ति वाले धर्म को उर्दू कहा जाता है कितने हिस्ु है उसको उर्दू कहने में है है न ल से शुष्क होने से जगत का कारण होने से नित्य होने से और सबसे महान होने से अभ्यस्त माया शक्ति वाला ब्रह्म उध कहा जाता है सर्व मूलम अस्त सत्य लेना ऊर्धव ऊर्ध्म मूलम अस्त ऊर्ध मूल है इस ब्रह्म का इसलिए इसलिए इस ब्रह्म इस इस को क्या कहेंगे नहीं अरे भूल हो गयी सत्य क्या लेना ब्रह्म अभ्यस्त माया शक्ति वाले ब्रह्म को क्या कहेंगे ऊर्ध स लेना ऊर्द अर्थात अभ्यस्त माया शक्ति वाला ब्रह्म है अच्छे, अच्छे है से संसार से वृक्ष है इस का क्या है? संसार का इसलिए इसलिए वह या कौ संसारूल या संसारूल ऊधमूल है मतलब अव्यक्त मायापति से विशिष्ट ब्रह्मरूप कारण वाला है और क्या है ऊर्धमूल अब क्या ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला नहीं उधमूल वाला कर्ज करेंगे कि वही ब्रह्म रूप मूल वाला ब्रह्म तथा की ओर शाखा वाला पुराने कठोर उर्द मूल शाखा कठोर किया गया कोई पुराण उप्रे किया गया है अव्यक्त मूल प्रवाह की अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ तो संसार रूप वृक्ष किससे उत्पन्न हुआ स्वतंत्र अभ्य उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि इसका निश्चित है ना अव्यक् रूप मूल से उत्पन्न हुआ सर्भुआन हुआ तक एवं अनुग्रह थिका और उसी के अनुग्रह से वृद्धि को प्राप्त हुआ या उसी के अनुग्रह से इस तरह से वृद्धि को प्राप्त हुआ को प्राप्त हुआ किसके अनुग्रह से वृद्धि को प्राप्त हुआ अभ्य शत्रुक्ति है ना वहाँ क्या था अभ्य माया शक्ति है ना तो भैया अव्यस्त माया शक्ति रूप मुख्य उत्पन्न हुआ तथा उसी अभ्य अनुग्रह से वृद्धि को प्राप्त हुआ बुद्धि स्पन्न क्या ये इंद्रिया कोट रहा है जब वृक्ष होता है ना उसकी प्रधान शाखा होती है ना बीच में उसकी अनेक शाखा निकलती है न उसको कहते हैं स्कंध उसे क्या कहते हैं हिंदी में तना कहते हैं संस्कृत में उसके लिए क्या शब्द है स्कंध है वाला मैं जो है ना प्रसुद्धा है कि की बुद्धि रूप स्कंद की प्रधानता वाला तो वहां पर स्कंड क्या है बुद्धि बुद्धि रूप स्कंद की प्रधानता वाला कुछ दीकारों ने बुद्धि को उपलक्षण माना है उसका अहंकार और तन मात्राओं का लेकिन इसका तो प्रधान है तो एक को नहीं है ना इसी का प्रधान शाखा एक होती है ना तो जो अब क्या उत्पन्न हुआ महात्व उत्पन्न हुआ महा को बुद्धि कहते है ना तो वही है की बुद्धि हो प्रधान शाखा वाला क्या होगा बुद्धि हो प्रधान क्या इंद्रिया कोटरा और अन्य इंद्रियों रूप कोटरों वाला और और क्या है अन्य इंद्रियों रूप कोटर वाला अन्य इंद्रिया किसी अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा हैं वो कुछ ऐसा स्थान होते हैं पक्षी बैठ जाते हैं हैं उसका घोषा न उसमें वही है पोटर इंद्री रूप है क्षेत्रवाला ऐसा इंद्रवाला में आप कर रहा हूँ ना मैंने क्या बोला अन्य को कोटर वाला इंद्रियलांतर तो का सकते हैं अन्य तो नहीं है तो वाला गोलक ऐसा छिप्रे सकते हैं अंतर का जो भी छिद्र करना चाहे तो इंद्री में विद्यमान क्षेत्र वाला इंद्रिय कहेंगे इंद्री गोलक रूप क्षेत्र वाला या तो इंद्रिया का कर तो करना है ना अच्छा इंद्रि रूप क्षिद्र वाला भी ऐसे करना ठीक है अन्य इंद्र वाला बैठ तो जाते हैं सब विषय विषय सरकार और ध्यान देंगे महाभूत की शाखा क्या जो पंच महाभूत है ना तो पंच महाभूत शाखाओं वाला तो हो गया जो सीधा जो होता है ना नीचे और ऊपर जो तमाम है निकलती है उसको क्या कहा गया विशाखा की पंच के साथ शाखाओं वाला विषयी पत्रवान तथा विषय पत्रवान उसी प्रकार विषय के द्वारा पत्रों वाला विषय के द्वारा पत्रों वाला टीकाधार और नीचेदार विषय रूप पत्रों वाला विषय रूप विषय ही इसके क्या पत्ते हैं तो पत्ते के बाद देखने बहुत सुंदर लगते हैं विषय के रूप से लगते है की विषय रूप पत्रों वाला धर्मोधर्म सुख सुख उसका क्या उस तथा धर्म और अधर्म रूप सुंदर किसों वाला धर्म और धर्म रूप सुंदर फूलों वाला और उसका फल क्या सुख दुख फलो देख दुख रूप फलों का उल्लेख जितने होता है उसमें क्या है संसार तो तो, तो में फल क्या है तो, तो फल यही है अब देखेंगे आजीव्या सर घुटानाम सर घूटानाम आजीव्या सभी संसारी प्राणियों का आश्रय आजीव्या का है आश्रय किसका आश्रय संसारी प्राणियों का सभी संसारी प्राणियों का आश्रय सभी कौन जिसका वर्णन किया जाता है कौन ये संसार वृक्ष ये संसार वृक्ष सभी सभी संसारी प्राणियों का आश्रय सभी संसारी प्राणियों का आश्रय सनातन ब्रह्म वृक्ष है कि सदा से विद्यमान सदा ऐसी विद्यमान यह ब्रम्ह वृक्ष है ब्रह्म वृक्ष का अर्थ लिख लो जीव विपक्ष नहीं ब्रह्मिका नहीं ब्रह्म वृक्षा लिखेंगे ब्रह्मणा ब्रह्मणा अधिष्ठिता ऐसा करेंगे ब्रह्मणा ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित वृक्ष परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित वृक्ष परमात्मा अधिष्ठान है ना जल परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित वृक्ष सभी संओ का सनातन ब्रह्म ब्रह्म हो ब्र हो गया ब्रम्ह के द्वार जीव यूप से है। से ब्रह्मा वनम गणनीय भोग्यम की जावत जीवन पत्थ्य ब्रह्मणा वनम क्या लिखा वजनीय तो यहाँ पर, पर ब्रह्म वनम तो कर है यहाँ पर ब्रह्मणावनम क्या कहा ब्रह्मणावन ब्रह्मणा से लेना जीवन प्य ब्रह्मणा जीव हूत ब्रह्म का जीवन ब्रह्मी तो क्या विद्या उपाधि को लेकर जीव बन गया है और यहाँ ब्रह्मणा वन महिला सत्य तत्व है तो ब्रह्मा का लेना है वन, वन वनी, वनी क्या <laughs> है यह जीव रूप ब्रह्म का भोग है संसार में प्रत्येक क्या योग ब्रह्म आचरण नित्य और इसमें नित्य और इसमें नित्य संस्क करता रहता है पर आचरअिक्रमिद्या के द्वारा इसमें सदा संस्करण करता रहता है देखना ज्ञाने परमाशिना एक तुवाचा हित्वाचा ज्ञान रूप परम खंड के द्वारा ज्ञान रूप परम अति के द्वारा इसका छेदन करते ज्ञान रूप परम तलवार के द्वारा तलवार ऐसी दृष्टि का छेदन किया जाता है तो ज्ञान रूप परम तलवार के द्वारा इसका छेदन और भेदन इसका छेदन और भेदन होने करके छेदन और भेदन करके तथा अच्छा अच्छा और इसके बाद आत्मरती परमात्मा में स्थिति को प्राप्त करके या परमात्मा में स्थिति को प्राप्त करके परमात्मा में स्थिति को प्राप्त करके तस्मात पुनः आवश्यक है तस्मात नुनान आवश्यक है उस परमात्मा से पुनः नहीं होता ज्ञान रूप खाता मोल भेदन करके इसके बाद हाथी रति को प्राप्त करके उस, उस, कर तो कर उस परमात्मा से सुना परमात्मा में रसी को प्राप्त करके उस परमात्मा से सुना संसार में नहीं आता है इत्यादि अब तो इत्यादि प्रकार से सुना में संसार रूप विकाव वर्णन है संसार माया मूलम विक्षण लगाएंगे माया में संसार मूल मूल माया, माया में संसार वृक्ष माया का कार्य होने से माया में है मूल माया मै संसार है ना वृक्ष अधिक देखेंगे शाखा यू अध्य शाखा यू अधवं की शाखा की करे नीचे तो नीचे साइये महद अहंकार महद अहंकार और तन मात्रा आदि अंतकार इस वृक्ष की इस वृक्ष की शाखा की तरह महान अहंकार और तन आदि या महान अहंकार और तन आदि इस वृक्ष की शाखा की करें वृक्ष की शाखा की करे नीचे है अच्छा तो शाखा के समान कौन है महाग अहंकार जैसे वृक्ष से जो तो सीधे होता है उसको बुद्धि नाम दिया और महाग अहंकार क्या है शाखा है तो जैसे वृक्ष की शाखा होती है जो वृक्ष वृक्ष दिखाई देता है उस वृक्ष की शाखा के समान महान अहंकार शाखा के समान का है ना। तो महाग अहंकार मात्रा है अभी इस वृक्ष के शाखा के समान नीचे होती है जो दृश्य वृक्ष है ना है? दिखाई देते हैं इतने नीचे नहीं है इसमें नीचे नहीं है पर इसमें नीचे अहकार नीचे होती है इसी हिस्सा इसलिए हुआ या अदा शाखा नीचे की ओर शाखा वाला नीचे की ओर शाखा वाला अदा शाखा हो गया तब द्वितिया में क्या बनेगा अदा साखम अब सत्था क्यों कहते हैं स्वापी खाता नहीं रहेगा कल भी स्थिर नहीं रहेगा मतलब कल, रहे कल तक भी स्थिर न रहने कल तक भी स्थिर आज यदि साक्षात का रोजा ध्रम का तो भ्रम रहेगा जगत नहीं रहेगा के लिए सब कुछ होता है कि कल तक भी स्थिर रहने वाला इसी अस्वस्था कम क्षण प्रध्वसिनम की क्षण प्रध्वंसी क्षण प्रध्वंसी उसको क्षण प्रध्वसी अस्प को क्षण प्रध्वंसी अस्वृक्ष को ध्यान देंगे अश्वत्थम का ही अर्थ किया है क्षण प्रध्वसिनम्म अस्वत्थ का क्या किया है ना स्वातिषाता इसी अस्वस्था कल तक भी वाला कल तक भी इसके न रहने वाला था संतिक्षण होने वाला या प्रति क्षण परिणाम को प्राप्त होने वाला प्रति क्षण परिणाम को प्राप्त होने वाला प्रतिष्ठ परिणाम को प्राप्त होने वाले तो को प्रतिष्ठ परिणाम को प्राप्त होने वाले अक्ष को अव्य देते है क्या कहते हैं अवय कहते है अवधय क्यों कहते हैं इसको बताने के लिए अगला पैरा व्याप आता है क्यों अव्य व्यक्ति देखिएगा माया में संसार की अनादिकाल से कुदरती होने के कारण तो माया में संसार कब से चल रहा है काल से। तो बताते हैं वास्तुदास भगवान की माया में संसार की अनादिकाल से कुदृति होने के कारण हुआ या संसार रूप वृक्ष अव्यय हुआ या संसार रूप वृक्ष क्या है या अव्यय तो माना जाता है तो संसार रूप वृक्ष अव्य क्यूँ माना जाता है क्यूँकी कब ऐसी चला रहा है तो लगाइए माया में संसार की अनादिकाल क्षेत्रीय या माया में संसार रूप की अनादिकल सेवृत्ति होने से कह सकते हैं माया में संसार रूप के अनादिकाल से विद्यमान होने के कारण माया में संसार रूप वृक्ष अनादिकाल से विद्यमान होने के कारण या माया में संसार रूप वृक्ष अनादिकाल से प्रवृत्त होने के कारण वह या संसार रूप अवगत है और देखेंगे अनाज अनंत जय आदि संतान जय आदि संतान का जय आदि की परंपरा जय इंद्री की परंपरा एक दे इंद्री छूट गया तो दूसरा दे इंद्री मिल जाएगा वो छूट गया तो तीसरा मिल जाएगा तो जय आदि की परंपरा है ये आदि अंत वाली है क्या तो अनाजी अंत क्या आदि अंत से नहीं आदि अंत से पहले यहां आदि और अंत का द्वन करेंगे और फिर क्या कर देंगे नये समाप्त कर देंगे तो नये दोनों के साथ हो जाएगा आदि अंत से रही थे आदि अंत से रही कर क्योंकि क्योंकि आदि अंत से रही से आदि क्योंकि आदि अंत से रही से दे आदि की परंपरा का आश्रय दे आदि की परंपरा का आश्रय सुप्रसिद्ध वृक्ष है सुप्रसिद्ध वृक्ष है क्यूँकी आदि यंधे वे आदि की परंपरा का आश्रय सुप्रसिद्ध संसार में वृक्ष है या अकातः गहर करेंगे अकत इस कारण सब देव उस संसार में वृक्ष को अव्य कहते हैं उसको क्या कहते हैं अव्य क्यूँकी उसका प्रवाह चलता रहता है एक वेद प्राप्त दूसरा प्राप्त हुआ तीसरा प्राप्त सुबह ऐसा वाला है ये एक और विशेषण कहा जाता है ओम पूर्ण पूर्णविधम पूर्ण पूर्णमान पूर्ण